देवी भागवत नव पृथ्वी की उत्पत्ति का प्रसंग नारद ने पूछा देवताओं ने वराह कल्प में पृथ्वी की किस रूप से पूजा की थी आश्रय प्रदान करने वाली देवी की उस कल्प में सभी पूजा करते थे यह मूल प्रकृति ही पंचीकरण मार्ग से प्रकट है भगवान नीचे तथा ऊपर के लोकों में इसके विविध पूजन का प्रसार एवं मंगल के जन्म का कल्याण में प्रसंग विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए भगवान नारायण कहते हैं नारद बहुत पहले की बात है उस समय वराह कल्प चल रहा था। ब्रह्मा के स्तुति करने पर भगवान श्रीहरी हिरणाक्ष को मारकर पृथ्वी को रसातल से निकाल ले आए उसे जल पर इस प्रकार रख दिया मानो तालाब में कमल का पत्ता हो उसी पर रह ब्रह्मा ने संपूर्ण मनोहर विश्व की रचना की पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी एक परम सुंदरी देवी के वेश में थी उसे देखकर कर भगवान श्रीहरि के मन में प्रेम करने का विचार उत्पन्न हो गया अतएव भगवान ने अपना वाराह रूप बना लिया उनकी कांति ऐसी थी मानो करोड़ों सूर्य हों उनके प्रयास से परम सुंदरी मूर्ति फली रति के योग्य बन गई उस देवी के साथ दिव्य एक वर्ष तक वे एकांत में रहे फिर उन्होंने उस सुंदरी देवी का संग छोड़ दिया खेल ही खेल में वे अपने पूर्व बारह रूप में से विराजमान हो गए उनके द्वारा परम साध्वी देवी पृथ्वी का ध्यान और पूजन आरंभ हो गया धूप दीप नैवेद्य सिन्दूर चंदन वस्त्र फूल और बलि आदि सामग्रियों से पूजा करके भगवान ने उससे कहा श्री भगवान बोले शुभह तुम सबको आश्रय प्रदान करने वाली बनो मुनि मनु देवता सिद्ध और दानव आदि सबसे सुपूजित होकर तुम सुख भोग अम्बुवाची के अतिरिक्त दिन में प्रवेश वापी एवं तड़ाक के निर्माण अथवा अन्य गृह कार्य के अवसर पर देवता आदि सभी लोग मेरे वर के प्रभाव से तुम्हारी पूजा करेंगे जो मूर्ख तुम्हारी पूजा नहीं करना चाहेंगे उन्हें नरक में जाना पड़ेगा उस समय पृथ्वी गर्भवती हो चुकी थी उसी गर्भ से तेजस्वी मंगल नामक ग्रह की उत्पत्ति हुई भगवान के आज्ञा आज्ञानुसार उपस्थित संपूर्ण व्यक्ति पृथ्वी की उपासना करने लगे कन्नू शाखा में कहे हुए मंत्रों को पढ़कर उन्होंने ध्यान किया और स्तुति की मूल मंत्र पढ़कर नैवेद्य अर्पण किया यो त्रिलोकी भर में पृथ्वी की पूजा और स्तुति होने लगी नारद जी ने कहा भगवान पृथ्वी का किस प्रकार ध्यान किया जाता है इनकी पूजा का प्रकार क्या है और कौन मूल मंत्र है संपूर्ण पुराणों में छिपे हुए इस प्रसंग को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है अतः बताने की कृपा कीजिए भगवान नारायण कहते हैं मुने सर्वप्रथम भगवान बाराह ने इस पृथ्वी की पूजा की उनके पश्चात ब्रह्मा उसके पूजन में संलग्न हुए तदनंतर संपूर्ण प्रधान मुनियों मनुओं और मानवों द्वारा इसका सम्मान हुआ नारद अब मैं इसका ध्यान पूजन और मंत्र बतराता हूँ सुनो ओम ह्रीम श्रीम वसुधा यई स्वाहा इसी मंत्र से भगवान विष्णु ने इसका पूजन किया था ध्यान का प्रकार यह है पृथ्वी देवी के श्री विग्रह का वर्ण स्वच्छ कमल के समान उज्ज्वल है मुख ऐसा जान पड़ता है मानो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा हो संपूर्ण अंगों में ये चंदन लगाए रहती हैं रत्न अलंकारों से इनके अनुपम शोभा होती है समस्त रत्न इनके ऊपर तथा तो अंदर भी विद्यमान है रत्नों की खाने इनको गौरवान्वित किए हुए हैं ये विशुद्ध चिन्मय वस्त्र धारण किए रहती हैं इनके मुखमंडल पर मुस्कान छाई है सभी लोग इनकी उपासना करते हैं ऐसी भगवती पृथ्वी की मैं आराधना करता हूँ इसी प्रकार ध्यान करके सब लोगों ने पृथ्वी की पूजा की विप्रेंद्र अब शाखा में प्रतिपादित इनकी स्तुति सुनो